आध्यात्मरामण अरण्य कांड चतुर्थसर्ग तन्मूलपुत्रदाराधिबंध किूता पंच तचक अहंकारस् बुद्धिस्ंद्रिया दश सो मन से मूल प्रकृति उसी के कारण पुत्र कलत्रादि का बंधन है नहीं तो आत्मा का इनसे क्या संबंध है पाँच स्थूलभूत पंचतन मात्राएं अहंकार बुद्धि दस इंद्रियां, चिराभास मन और मूल प्रकृति इन सबके समूह को क्षेत्र समझना चाहिए इसी को शरीर भी कहते हैं एक ते विलक्षण परमात्मा निरामय तीव से विज्ञानी साधना में शुणु निरामय परमात्मा रूप जीव इस सबसे पृथक है अब मैं उस जीव को जानने के कुछ साधन भी बताता हूँ सावधान होकर सुनो जीवस् परमात्मा चर्यात्री मनाभावस्तथा दंभ हिंसादि परिवर्जनम्षेपादि सहनम सर्वत्र वक्तृता तथा मनोवाकाय सद्भक्त्या सदगुरो परिसेवनम जीव और परमात्मा यह पर्याय शब्द है दोनों का अभिप्राय एक ही है अतः इसमें भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए अभिमान से दूर रहना दंभ और हिंसा आदि का त्याग करना दूसरों के लिए दूसरों के किए हुए आक्षेपादि को सहन करना सर्वत्र सरल भाव रखना मन वचन और शरीर के द्वारा सच्ची भक्ति से सद्गुरु की सेवा करना बाह्याशु स्थित सत्क्रिया मनोवाक्काय दंडचु निरीहता निरहंकारता जन्म जराद्यालोचन तथा अशक्ति स्नेह शून्यत्व पुत्रधाराधनासू बाह्य और आंतरिक शुद्धि रखना सत्कर्मों में तत्पर रहना मन वाणी और शरीर का संयम करना विषयों में प्रवृत्त न होना अहंकार शून्य रहना जन्म मृत्यु रोग और बुढ़ापे आदि के कष्टों का विचार करना पुत्र स्त्री और धन आदि में राग तथा स्नेह न करना में चित्तस्य नि्यम चित्त समा मयि सर्वात्म के राष्ट्र मति जनसंवादरहित शुद्धदेशण प्राकृतन जन संघति सर्वदा भवेत् इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त को सदा समान रखना मुझ सर्वात्मा राम में अनन्य बुद्धि रखना जन समूह से शून्य पवित्र देश में रहना संसारी लोगों से सर्वदा उदासीन रहना आत्मज्ञाने सदउो वेदांतावलोकनम उतरे तेरभ ज्ञानम विपरीत विपर्य आत्मज्ञान का सदा उद्योग करना तथा तो वेदांत के अर्थ का विचार करना इन उक्त साधनों से तो ज्ञान प्राप्त होता है और इनके विपरीत आचरण करने से विपरीत फल अज्ञान मिलता है बुद्धि प्राण मरो देहांकृति लिदात्मा हम नृत्य शुद्धो बुद्ध एवेट निश्चय ये ज्ञानेन संवृत्ते तज्ञान निश्चित च मे विज्ञानम चद्क्षात अनुभवे जद जिस शुद्ध ज्ञान से ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि प्राण मन देह और अहंकार आदि से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ वही मेरे मत से निश्चित ज्ञान है जिस समय इसका साक्षात अनुभव होता है उस समय इसी को विज्ञान कहते हैं आत्मा सर्वत्र सियाचिदानंदात्मको व्यय बुद्धिया परिणाम आत्मा सर्वत्र पूर्ण चिदानंद स्वरूप अविनाशी बुद्धि आदि उपाधियों से शून्य तथा परमादि विकारों से रहित हैं स्व प्रकाशन देहादी भाषय पावृत एक द्वितीय से सत्य ज्ञादिल प्रभो दशा विज्ञाने नवगम्यते आचार्यशास्त्रोपदेश ऐक्य ज्ञानमेत आत्मनो जीवपर पर मूला विद्या लीयते कार्य कर सह परमात्म यह अपने प्रकाश से देह आदि उपाधियों को प्रकाशित करता हुआ भी स्वयं आवरण आवरणशून्य एक अद्वितीय और सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला तथा संग्रहित स्वप्रकाश और सबका साक्षी है ऐसा विज्ञान से जाना जाता है जिस समय मनुष्य को आचार्य और शास्त्र के उपदेश से जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है उसी समय मूल अविद्या अपने कार्य और साधनों के सहित परमात्मा में लीन हो जाता है सावस्था मुक्त नित्यक्ता वस्था मुक्तिपचारोयत्मे ते कथिम रघुनंदन ज्ञान विज्ञान वैराग्यसहत वे, वे पर किंतुर्लभ मंदे मद्भक्तिमुखात्मना अविद्या की इस लवस्था को ही मोक्ष कहते हैं आत्मा में यह बंध और मोक्ष केवल उपचार मात्र है वास्तव में आत्मा की बंधा बंधावस्था और मुक्ता मुक्तावस्था नहीं है वह तो सदा ही मुक्त है हे रघुनंदन लक्ष्मण तुम्हें मैंने यह ज्ञान विज्ञान और वैराग्य के सहित परमात्मा रूप अपना मोक्ष स्वरूप सुनाया किंतु जो लोग मेरी भक्ति से विमुख हैं उनके लिए मैं इसे अत्यंत दुर्लभ मानता हूँ चक्षुषमता यथा यथारात्रो सम्य दृश्य पदम दीप समेता दृश्यते सम्य ही एवं मद्भक्ति आत्मा सम्यक् प्रकाशते मद्भक् कारण किंचिवक्षा भी शृणु तत जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग रात्रि के समय अंधकार में भली प्रकार नहीं देख सकते दीपक होने पर ही उस समय मार्ग दिखाई देता है उसी प्रकार मेरी भक्ति से युक्त पुरुषों को ही आत्मा का सम्यक साक्षात्कार होता है अब मैं अपनी भक्ति के कुछ वास्तविक उपाय बताता हूँ सावधान होकर सुनो मद्भक्त संघो मत् सेवा मद्भक्ता निरंतरम एकादश्योपवासादी मम पर्वादनम मत कथा श्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रति मत पूजा पर निष्ठा च ममना मान कीर्तनम मेरे भक्त का संग करना निरंतर मेरी और मेरे भक्तों की सेवा करना एकादशी आदि का व्रत करना मेरे पर्व दिनों को मानना मेरी कथा के सुनने पढ़ने और उसकी व्याख्या करने में सदा प्रेम करना मेरी पूजा में तत्पर रहना मेरा नाम कीर्तन करना सतयुक्ता भक्तिरव्य विचारिणी मई अतो नि भक्ति युक्तस्य ज्ञान विज्ञानमेह च वैराग्यम च भवे शीघ्र तथो मुक्ति भवा इस प्रकार जो निरंतर मुझ में लगे रहते हैं उनकी मुझ में अविचल भक्ति हो जाती है फिर बाक़ी ही क्या रहता है अतः यह निश्चित बात है कि मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान विज्ञान और वैराग्य आदि की शीघ्र प्राप्ति होती है और फिर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है कथितं तो प्रश्नानुसारतः प्रश्नास अस्म मन सधा ये सू इदं यभक्ति मुखाए मद्भक्ताय प्रदात आहूया भी प्रयत्नता इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्नासार यह संपूर्ण रहस्य तुम्हें सुना दिया जो व्यक्ति अपने चित्त को इसमें समाहित करके रहता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है अतः हे लक्ष्मण मेरी भक्ति से विमुख पुरुषों से इसे सावधान सावधानपूर्वक न कहना चाहिए और मेरे भक्त को इस प्रकार का मौका न लगे तो प्रयत्नपूर्वक बुला कर भी यह रहस्य सुनाना चाहिए यदमं तो पठे नि श्रद्धा भक्ति अज्ञान सन्व अज्ञानपलब्ध्वा विधू पर मुच्यते भक्ता मम योगीना शिवलस्वान्तातिम सेमल आत्म सर्वदा संगम युते सद्योद्यतम तस्य तत्वन मोक्ष तरें तो स्थितोहम अश्यो भवे अन्यथा। जो पुरुष इसे श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सदैव पढ़ेगा वह अज्ञानांधकार रूप पर्दे को हटाकर मुक्त हो जाएगा जो पुरुष मेरी सेवा में अनुरक्त चित्त निर्मल हृदय शांतात्मा विवल ज्ञान सम्पन्न और मेरे परम भक्त योगी जनों का संग अनन्य बुद्धि से सर्वदा उनकी सेवा में तत्पर रहकर करता है मुक्ति उसके सदैव करतलगत रहती है और मैं सर्वदा उसकी दृष्टि के सम्मुख विराजमान रहता हूँ जिसके अतिरिक्त और किसी उपाय से मेरा दर्शन नहीं हो सकता श्रीमद आध्यात्म्रामी उमा संवादि अण्यकांडे चतु सर्ग